बृहधारण सांकर भाष्यार्थ अध्याय एक ब्राह्मण चार ब्रह्म से व्यक्त जगत की उत्पत्ति दोनों का अभेद और इस अभेदोपासना का फल सर्व वैदिकम साधनम ज्ञान कर्म लक्षण करताज्यनेक कारपेक्षम का प्रजापतिवान साधव यदतृत व्या जगत्संसारथईत साध्य साधनलक्षण से व्यात जगत व्याकर बीजावस्था या तीक्षतुंकुरादी कार्याताव वृक्षसम बीजो विद्या क्षेत्रोंसौ संसार वृक्ष स मूल उधर्तव्यों पुरुषाथपरीसम तथा चोक्तम् चोक्त ऊर्धमूलोखाठ गीतासुच ऊर्धमूलशाख इति पुराणे च ब्रह्मवृक्ष सनातन इति कर्तादि अनेक कारकों की अपेक्षा वाला ज्ञान और कर्म रूप संपूर्ण वैदिक साधन तथा तो प्रजापतित्व रूप फल में समाप्त होने वाला साध्य इतना ही है जो कि यह व्याकृत जगत यानी संसार है अब जिसका बीच कर्म है और क्षेत्र अविद्या है उस संसार वृक्ष को समूल उखाड़ना है इसलिए अंकुरादि कार्य से अनुमित होने वाली वृक्ष की पूर्व बीजावस्था के समान इस साध साधन रूप व्याकृत जगत के व्याकृत होने से इसकी जो बीजावस्था थी उसका श्रुति निर्देश करना चाहती है क्योंकि उस संसार वृक्ष के उखड़ने में ही पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती है ऐसा ही कठोपनिषद में ऊर्धमूलोक वाक साख गीता में ऊर्धम मूल मध शाखम और पुराण में ब्रह्म वृक्ष इत्यादि इदिवाक्यों से कहा भी है तेद व्यात आस तमूपाभ्या व्याक्रियता सौनायादिद एव व्या्रियनादी सह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा छुराधे वही समंभरकुला न पश्यणो हि साण प्राणो नाम चक्षुः वदनवाक्यप्यक्षुण मंडो मनस मनसस्ता कर्म ना साोत एकस्ते न सवेदा स वेद कृष्ण शेषोत एकोपासीताकम भ पदनीयमस्य सर्वस्य विन्दे विन्दते या तदेतम वह यह जगत उस समय उत्पत्ति से पूर्व अव्याकृत था वह नाम रूप के योग से व्यक्त हुआ अर्थात यह इस नाम और इस रूप वाला है इस प्रकार व्यक्त हुआ अतः इस समय भी वह अव्याकृत वस्तु इस नाम और इस रूप वाली है इस प्रकार व्यक्त होती है वह यह व्याकर्ता इस शरीर में नखाग्र पर्यंत प्रवेश किए हुए हैं जिस प्रकार की छुरा छुरे के घर में छिपा रहता है अथवा विश्व का भरण करने वाला अग्नि अग्नि के आश्रय काष्ठ में गुप्त रहता है परन्तु इसे लोग देख नहीं सकते वह असंपूर्ण है प्राणन क्रिया के कारण ही वह प्राण है बोलने के कारण वाक है देखने के कारण चक्षु है सुनने के कारण श्रोत्र है और मनन करने के कारण मन है ये इसके कर्मानुसारी नाम ही है अतः इनमें से जो एक एक की उपासना करता है वह नहीं जानता वह संपूर्ण ही है वह एक एक विशेषण से ही युक्त होता है अतः आत्मा है इस प्रकार ही उसकी उपासना करें, क्योंकि इस आत्मा में ही वे सब एक हो जाते हैं यह जो आत्मा है वही इस सब का प्राप्तव्य है क्योंकि यह आत्मा है इस आत्मा के ज्ञात होने से ही इस सब जगत को जानता है जिस प्रकार पदों खुर आदि के चिन्हों द्वारा खोए हुए पशु को प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह इसके द्वारा यश और इष्ट पुरुषों का सहवाद प्राप्त करता है तेदम तदिति बीजावश्यम तध्यम तदिति बीजावस्थम जगत प्रागुत्पत्ते तरी तस्ले परोक्षनाम प्रत्यक्षाभिधानीये भूतकाल संबंधित अभ्याकृत भाव जगतः सुखग्रहणा ऐत्य प्रयोगो यशब एवं हा तदा आसीच्यने सुखम तम परा जगत बीजावस्था प्रतिप्यते युधिष्ठ किल गजासीुक् यदमी व्याकृत नाम साध्य साधन यथा अभिधीयते व्यातनामूपात्मक साध्यसाधन लक्षण यथावर्णितधीये तदीदंशस तीदंशब्दो परस्थाजगकोधिदेक परस्थ जगतम्य तदेवेद च इदमे चकृत सति नाश कार्यवधत तेद तत्त उत्पत्ति से पूर्व बीज रूप में स्थित जगत तर ही उस समय यहां अव्याकृत होने वाला जगत भूतकाल से संबद्ध होने के कारण परोक्ष होने से तत् और इधम इन दो सर्वनामों द्वारा परोक्ष रूप से कहा गया है तथा ह इस ऐतिह्यवाचक अव्यय का प्रयोग इस परोक्ष जगत का सुगमता से ग्रहण बोध कराने के लिए किया गया है अर्थात एवं ह तदा आशीत इस प्रकार कहने पर परोक्ष होने पर भी इस जगत की बीजावस्था को स्रोत्र अनायास ही ग्रहण कर लेता है जैसे युधिष्ठिरों हिल राजा सीत ऐसा कहने पर युधिष्ठिर को इदम इस शब्द से जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त हो गए हैं वह साध्य साधन रूप पर्वोक्त जगत ही कहा जाता है इस प्रकार परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से स्थित जगत के वाचक तत् और इदम शब्दों का समानाधिकरण होने के होने से प्रत्यक्ष और परोक्ष अवस्था जगत की एकता ज्ञात होती है वह अव्याकृत ही यह जगत है और यही वह अव्याकृत था ऐसा होने से यह निश्चय होता है कि असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत्कार्य का नाश नहीं हो सकता तदेव भूतम् जगत व्याकृतम सन्नाम रूपाभ्याम एवं नामेण ना व्या्रियत व्याक्रियतेति कर्मकर्तीयोगा तस्वयत्म व्याक्रियत वि आ नाम विस्पष्ट नामूपष अवधारण व्यक्ति साधन क्रिया सामथ्यादिप्तनकर्तीक्रिया वह इस प्रकार का जगत अव्याकृत रहकर नाम रूपाभ्याम नाम और रूप के द्वारा ही व्याकृत हुआ व्याक्रियत ऐसा कर्म करती प्रयोग होने के कारण यह निश्चय होता है कि वह आत्मा सामर्स्य से आक्षिप्त हुए नियंता कर्ता और साधन रूप क्रिया के निमित्तों वाले जगत के रूप में स्वयं ही व्याक्रियत वी आक्रियत अर्थात रूप से नाम रूप विशेष के निश्चय की मर्यादा से युक्त व्यक्तिभाव प्राप्त हुआ नामेति सर्वनामना नाम देवदत्तो असौना सर्वनाम विशेषाध्यपदिशति देवदत्त यज्ञदत्व नाम सेना तथेदृष्णादीना वा रूपमस्य अविशेषा इदम शुक्लदमेतीद तदिद अव्या वस्तु एक तहि तस्पी कालेमूपाभ्या इति असौनादी असौनामा इस पर के असौ इस सर्वनाम से किसी प्रकार का विशेष न बदलाकर मात्र का प्रतिपादन करती है देवदत्त या यज्ञ दत्त इत्यादि इसके नाम है इसलिए यह पुरुष असौनामा है तथा इदम यह शुक्ल कृष्णादि वर्णों का सामान्य वाचक है यह शुक्ल अथवा यह कृष्ण इसका रूप है इसलिए यह इदम रूप है इसी से यह अव्याकृत वस्तु इस समय भी नाम रूप के द्वारा ही इस नाम वाली है इस रूप वाली है इस प्रकार व्यक्त होती है यदसर्वशाभ यदया स्वाभाकिया कर्ती क्रियाफलाध्यापण कृता सर्वस्य जगतः ये जगत यदात्मक नामे सलीलादीव स्वलिव्या व्याकृते नाम रूपाभ्याम लक्षणः सतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स एसो व्याकृते आत्मभूतें नाम रूपे व्याकुवन ब्रह्मादिस्तंभ पर्यतु देहेस्वी कर्म फलाश्रयु असनायादिमत्सु प्रविष्ट जिसके लिए सारे शास्त्र का आरंभ हुआ है जिसमें स्वाभाविकी अविद्या से कर्ता क्रिया और फल का आरोप किया गया है जो सारे जगत का कारण है जिसके स्वरूप नाम और रूप स्वच्छ जल से मण रूप फेन के समान अव्याकृत रूप से स्थित हुए ही व्याकृत होते हैं और जो उन नाम रूप से विलक्षण स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है वह यह आत्मा अव्याकृत एवं आत्मभूत नाम रूपों को व्यक्त करता हुआ ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इन फल के आश्रयभूत एवं क्षुधादिमान समस्त देहों में प्रवेश किए हुए हैं नकृतम स्वयम व्याकृत कथम इदम इधानीच पर आत्म व्यात व्याकुर्विह प्रविष्ट शंका किंतु पहले यह कहा गया है कि अव्याकृत स्वयं ही व्याकृत होता है अब यह कैसे कहा जाता है कि परमात्मा ही अव्याकृत को व्यक्त करता हुआ इसमें प्रविष्ट नई मनो व्याकृत जगदात्मत्वेना आक्षिप्त नियंत्री क्रिया निवित्तम सदसा पर व्यात विवक्षि आक्षिप्तनियतृक्रिया निम जगद्या व्याकृत शब्दस्य यथेदम जगन्नयंत्रादी विशेषवदन अपरित्यक्ता अविशेषवद्या विशेष समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यहाँ परमात्मा ही अव्याकृत जगत रूप से विवक्षित है हमने कहा था कि सामर्स्य से आक्षिप्त हुए नियंता और कर्ता एवं साधन रूप क्रिया के निमित्तों से युक्त अव्याकृत जगत ही व्याकृत होता है इसके सिवा अव्याकृत शब्द का इदम शब्द के साथ समानाधिकरण होने से भी यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वह व्याकृत जगत प्रेरक और अनेक कारण रूप निदि विशेष से युक्त है उसी प्रकार वह भी उनमें से किसी विशेष का त्याग न करके उनसे युक्त ही है इसमें व्याकृत और अव्याकृत होने का ही अंतर है दृष्टस् लोके विवक्षातः शब्द प्रयोगो ग्राम आसतो आगतो ग्राम शून्य इति ग्राम शब्देन मात्र कदचि शून्य इति शब्द प्रयोगो प्रयोग कदाचि निवासीधन विवक्षायां ग्राम आगत इति उभय कदाचि अपि ग्राम शब्द प्रयोगो भवति ग्राम च न प्रविशेदिति प्रशेदी तद्विधि हापि जगदीद व्याकृतम अव्या चेत भेद भवति विवक्षायानो व्यपदेश तथेद केवल कवल जगद्यपदेश तथा महानज आत्मा अस्थूलोड़ु नेति नेति इत्यादि केवलात्म देश केवलात्म व्यपदेश लोक में भी विवक्षा के अनुसार शब्द का प्रयोग होता देखा गया है जैसे गांव आ गया गांव सुना है इन वाक्यों में कभी तो गांव शब्द से निवास स्थान मात्र बतलाना अभिष्ट होने पर गांव सुना है ऐसा शब्द प्रयोग होता है और कभी गांव में रहने वाले लोगों की विवक्षा से गांव आ गया ऐसा प्रयोग होता है तथा तो कभी दोनों की विवक्षा से भी गांव शब्द का प्रयोग होता है जैसे गांव में प्रवेश न करें इस वाक्य में इसी प्रकार यहां ही यह जगत व्याकृत और अव्याकृत है इस वाक्य में अभेद की विवक्षा से आत्मा और अनात्मा का निर्देश हुआ है तथा तो यह जगत उत्पत्ति विनाशात्मक है इस वाक्य में केवल जगत का व्यपदेश है इसी तरह यह महान अजन्मा आत्मा है यह न स्थूल है न अड़ु सूक्ष्म है वह यह आत्मा ऐसा कारण रूप नहीं है ऐसा कार रूप नहीं है इत्यादि श्रुतियों में केवल आत्मा का व्यपदेश है ननु नुपरण व्याकृत सर्वतो व्या सर्वदा जगत स कथमिह प्रविष्टः परिकल्प्य अप्रविष्टो ही देशः परिच्छि प्रवेशुम शक्य यथा यहा पुरुषेन ग्रामादि ही नकाशेन किंचित न्य प्रविष्ट प्रविष्टवाद शंका किंतु जगत के व्यक्त करने वाले परमात्मा ने उसे व्यक्त कर सर्वदा सब ओर से व्याप्त कर रखा है फिर उसने इसमें प्रवेश किया ऐसी कल्पना क्यों की जाती है किसी परिच्छि पदार्थ द्वारा अपने से अप्रविष्ट देश में ही प्रवेश किया जा सकता है जैसे पुरुष से ग्रामादि आकाश के द्वारा किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो सब में नित्य प्रविष्ट ही है पाषाण सर्पादि व धर्मांतरेणेती चेत अथापि सैत न पर आत्मा स्वेनव रूपेण प्रवेश किम तरी तस्थ एव धर्मांतरेणोपजाते पाषाणे ये सहजोनस्थ सर्पो नलीके वा तोय सिंति किंतु यदि पाषाण और सर्पादि के समान उसने धर्मांतर रूप से प्रवेश किया हो तो अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि परमात्मा ने अपने ही रूप से प्रवेश नहीं किया तो फिर क्या हुआ वह उसमें स्थित हुआ ही धर्मांतर रूप से उत्पन्न हो गया इसी से उसने प्रवेश किया ऐसा उपचार होता है जिस प्रकार की पत्थर में उसके भीतर रहने वाला एवं उसके साथ उत्पन्न हुआ सर्प अथवा नारियल में जल न तदेवानु तदेवानुप्रविशत पूर्व पक्ष ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया इति ऐसा श्रुति है यह सृष्टा स भावना कार्य सृष्टा पश्चात इति ही यथा श्रुएत गच्छति गि भुंजी गमी क्रियो पूर्वापरकालो इतरेतर विच्छेदो विच्छेदोंशिष्ट कर्ता तद्विधिहापि तद्धि सै नस भावापजन संभव न च लक्षणः स्थातर संयोगलक्षण प्रवेशोंवयसापरिचि दिष्ट जो स्रष्टाथ उसने भावांतर को प्राप्त हुए बिना ही कार्य की रचना कर पीछे से उसमें प्रवेश किया ऐसा श्रुति में कहा गया है जिस प्रकार भोजन करके जाता है इस वाक्य में पूर्वापरक में होने वाली भोजन और गमन क्रियाओं का परस्पर विभेद है और उनका कर्ता अलग अलग नहीं है उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए या उसमें स्थिति का भावांतर को प्राप्त होने पर संभव नहीं है तथा जो निरवय और अपरिखिन्न होता है उसका एक स्थान से व्यक्त होकर दूसरे स्थान से संयुक्त होना रूप प्रवेश नहीं देखा जाता सा अवय एवं प्रवेश श्रवनादिति चेत सिद्धांते उसका प्रवेश सुना गया है इसलिए यदि वह सावज हो तो न दिव्यो यह मूर्त पुरुष निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि श्रुतिभ्यः श्रुतिभ्य सर्वव्यपदेश नहीं शरीर रूप में रहने वाला आत्मा दिव्य और अमूर्त है वह निरवय और निष्क्रिय है इत्यादि श्रुतियों से तथा सब प्रकार के व्यपदेश धर्मों का निषेध करने वाली श्रुतियों से ऐसा सिद्ध नहीं होता प्रतिबिंब प्रवेश वदिति चेत सिद्धांतें दर्पणादि में प्रतिबिंब के प्रवेश के समान उसका प्रवेश हो तो न वस्तावंतरेणा विकर्षाणुप्रपत्ते है पूर्व पक्ष नहीं क्योंकि तदंतर रूप से उसका दूरस्थ होना संभव नहीं द्रव्य गुण प्रवेश वदिति चेत सिद्धांति द्रव्य में गुण के प्रवेश के समान उसका प्रवेश माना जाए तो न अनाश्रित नृत्य पर त्रसेवाश्रित गुणस्य द्रव्य प्रवेश उपचर्यते न तो ब्रह्मण स्वातंत्रवणा तथा प्रवेश उपपद्यते पूर्वपक्ष नहीं क्योंकि वह किसी के आश्रित नहीं है जो नित्य परतंत्र और पराश्रित है उस गुण के ही द्रव्य में प्रवेश का उपचार किया जाता है ब्रह्म का उस प्रकार प्रवेश करना संभव नहीं है क्योंकि उसका तो स्वतंत्र गया है सुना गया है। फले बीज बदिति चेत सिद्धांत यदि वह प्रवेश फल में बीज के समान हो तो न सवयत्व वृद्धि क्षयोत्पत्ति विनाशादि धर्म वत्व प्रसंगात ना चैवम धर्मतत्व ब्रह्मण अजो जर इत्यादि श्रुति न्याय विरोधात् तस्मादन्यव संसारी परिच्छि इह प्रविष्ट चेत पूर्वपक्ष नहीं ऐसा मानने से उसके सवयवत्व तथा वृद्धि क्षय एवं उत्पत्ति विनाशादि धर्मयुक्त होने का प्रसंग होगा किंतु ब्रह्म का ऐसे धर्मों वाला होना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर वह अजन्मा और अजर है इत्यादि श्रुति और युक्ति से विरोध उपस्थित होगा अतः यदि ऐसा माने कि परमात्मा से भिन्न किसी संसारी ने ही इसमें प्रवेश किया है तो नाम सेवत इत्यारम्भ नाम रूपे व्यकरवाणी तस्याव प्रवेशकरण कर्तृत्व श्रुते है तथा स तदेवाशत सीम विदार्य द्वारा सर्वाणि रूपाणि प्राप्तत सर्वाणी यदास्ते विचिधी ना कृत्दस्ते ऊत व्हां जीर्णो कुमार दंडेन वंचसी उच्चक्रे द्विप मंत्रवर्णा प्रवेशः ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि उस इस देवता ने किया यहां से से ले लेकर मैं नाम रूपों की अभिव्यक्ति करूं तक से उसी का प्रवेश और अभिव्यक्त करना सिद्ध होता है तथा उसे रच कर वह पीछे से उसी में प्रविष्ट हो गया वह इसी प्रकार मस्तक के अंतिम भाग को विदृढ़ कर उसके द्वारा प्रवेश कर गया वह धीर समस्त रूपों को जानकर उनके नाम रख उनके द्वारा बोलता रहता है तू कुमार है तू ही कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलता है उसने दो चरण वाले शरीर बनाए रूप रूप के अनुरूप हो गया इत्यादि मंत्र वर्णों से भी परमात्मा से भिन्न किसी अन्य का प्रवेश सिद्ध नहीं होता प्रविष्टा नाम इति तरभेदापरानेकत्व पूर्वपत किंतु प्रविष्ट होने वाले पदार्थों का एक दूसरे से भेद हुआ करता है इसलिए परमात्मा का अनेकत्व प्राप्त होता है न एको देव बहुत निविष्टः एकः एक बहुधा, बहुधा विचार तमेकोशी बहू प्रविष्टः एको देवः सर्वभूते सुगूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि श्रुतिभ्य सिद्धान्ते नहीं एक ही देव अनेक प्रकार से प्रविष्ट हुआ होकर एक होकर भी उसने अनेक रूप से संचार किया तुम एक हो अनेकों में अनुप्रविष्ट हो सर्वभूतों में निहित एक देव है वह सब में व्याप्त और समस्त भूतों का अंतरात्मा है इत्यादि श्रुतियों से ऐसा सिद्ध नहीं होता उपपद्यते इति पर संसारी परस्य इति पूर्व पक्ष उत्पन्न किए हुए कार्य के भीतर परमात्मा का प्रवेश होना संभव है अथवा नहीं है यह प्रश्न तब तक अलग रहे किन्तु जो प्रविष्ट है वे संसारी संसारी है है, है। और इससे अभिन्न इसलिए परमात्मा का भी संसारी होना प्राप्त होता सुखित दुखिवादी दर्शनात्रेति चेत न लिप्यते लोक दुखेन इति इतनी श्रुते है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि परमात्मा को क्षुधादि सांसारिक धर्मों से परे बताने वाली श्रुति है यदि कहो कि उसको सुखी दुखी होना देखा जाता है इसलिए यह कथन ठीक नहीं है तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि सबसे अलग रहने वाला परमात्मा लौकिक दुख से लिप्त नहीं होता ऐसी श्रुति है प्रत्यक्षादि विरोधाद अयुक्तम इति चेतन पूर्व पक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इस कथन का विरोध होने के कारण यह मान्य नहीं है ना उपाध्याश्रयजनित विशेष विशेषा प्रत्यक्षा नृष्टे दष्टारश्येह विज्ञा भीजानीयात अत विज्ञात्री इत्यादि श्रुतिभ्यो नात्म विज्ञान किंत बुद्ध्यात्मति विषय में सुखिहम तो दुखिह तो प्रत्यक्ष सिद्धांती ऐसा मत कहो क्योंकि तो उपाधि के के आश्रय से होने वाले वाले विशेष को को ही करने वाले होते हैं दृष्टि दृष्टा मत देखो अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जाने वह स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों को जानने वाला है इत्यादि श्रुतियों में प्रमाण जनित ज्ञान आत्मा को विषय करने वाला नहीं है तो फिर कैसा है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि उपाधि में पढ़ने वाले आत्मा के प्रतिबिंब को ही विषय करने वाला है अयम अहमति विशेषेण विषय विशेन, विषय समानधिकोपचारात नान्य दृष्टि सुख दुख जोर इसके सिवा यह देह मैं हूं। इस प्रकार विषय विषय के के साथ धिकरण्य का उपचार होने से इससे भिन्न कोई अन्य दृष्टा नहीं है इस श्रुति वाक्य से अन्य आत्मा का निषेध होने से तथा देह के अवयवों से विशेष होने के कारण सुख दुख की विषयधर्मता सिद्ध होती है आत्मनस्तु इति चेन्ना यत्र कामत्म शुतिर युक्त चेन्न यद्यात्म्युपगमान तत्क नेह नेहना किंचन त्र को मोह इत्यादिना इत्यादि तत्प्राच नात्म धर्म यदि कहो कि आत्मा के लिए ही सब प्रिय होते हैं ऐसी आत्मार्थत्व को प्रकट करने वाली श्रुति होने से ऐसा कथन ठीक नहीं है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि जहाँ कोई अन्य होता है श्रुति के अनुसार उसकी अविद्याजनित आत्मार्थता मानी जाती है वहाँ कौन किसके द्वारा देखे वहाँ नाना कुछ नहीं है वहाँ एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि वाक्यों से ज्ञान दृष्टि में तो उसका निषेध होने के कारण आत्मधर्मत्व होना संभव नहीं है तर्क का समय विरोधाद अयुक्तमती चेत पूर्वक किंतु न्यायिकों के सिद्धांत से विरोध होने के कारण यह आत्मा का असंसारिव अयुक्त है नुक्ता युक्त दुखिता है नी दुखेन प्रत्यक्ष विषय आत्मनो प्रत्यक्षा विशेष प्रत्यक्ष विषय आकाश से शब्दगुणवदात्मनो दुखिव चेन्न एक प्रत्यय विषयवाद अनुपत्ते है नी सुखग्राहकेण प्रत्यक्ष विषय प्रत्ययन नियस्यात्मनो विषयकरण च तीकर आत्मन एक विषया विषय भावसंग ऐसा मत कहो क्योंकि युक्ति से भी आत्मा का दुखी होना सिद्ध नहीं हो सकता प्रत्यक्ष के विषयभूत दुख से आत्मा विशिष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वह प्रत्यक्ष का अविषय है यदि कहो कि जिस प्रकार आकाश शब्द गुण वाला माना जाता है उसी प्रकार आत्मा का दुखित्व भी सिद्ध हो सकता है तो यह भी होना संभव नहीं क्योंकि उसका एक ज्ञान का विषय होना असंभव है सुख को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष विषयक ज्ञान के द्वारा नित्य अनुमेय आत्मा को विषय करना संभव नहीं है यदि वह उसे विषय कर ले तो विषय के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाए क्योंकि आत्मा तो एक ही है एक विषय विषयत्व विशे दीपवदिति चेत् चेत पूर्वक दीपक के समान एक का ही विषय और विषय भी होना संभव है न युगप आत्मन्यंथापत्च विज्ञान से ग्रह्यग्राह्यक प्रत्युत प्रत्यक्षा विषयच दुखात्मनोणगुणुम दुख से निमेव प्रत्यक्ष विषय रूपादी सनाधीणा चिद्धांति नी एक साथ ऐसा होना संभव नहीं है इसके सिवा आत्मा में अंश होना संभव न होने से भी यही सिद्ध होता है इसे विज्ञान का ग्राह्य ग्राहक उभय रूप होना भी खंडित हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय दुख और अनुमान प्रमाण के विषय आत्मा के गुण और गुणी होने में अनुमान प्रमाण भी नहीं हो सकता क्योंकि दुख सर्वदा प्रत्यक्ष का ही विषय है तथा रूपाधि से उसका समानधिकरण है